श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग पूर्व परिदृष्ट भक्तों का श्री राम कृष्ण देव के निकट आगमन राखाल के बालक भाव का रास, मुझे पाने पर राखाल अपने को भूल जाता था, और उसके भीतर जिस प्रकार के बालक भाव का आवेश होता था वह बतलाना वर्णातीत है उस समय जो कोई भी उसे देखता था वही अवाक रह जाता था मैं भी भाभाविष्ट होकर उसे मलाई मक्खन खिलाता और खेल खिलाता था कभी कभी उसे कंधे पर भी बिठा लेता था उससे भी उसके मन में कुछ संकोच का भाव नहीं आता था उसी समय मैंने कहा था बड़ा होकर अपनी पत्नी के साथ रहने पर उसमें ऐसा बालक भाव नहीं रहेगा अन्याय करने पर उसका मैं शासन भी करता था एक दिन काली मंदिर से प्रसादी मक्खन आया था भूख लगने के कारण वह खुद ही सब मक्खन खा गया था यह देख मैंने कहा था तू बड़ा लोभी है रे यहाँ आकर लोभ त्याग करने की चेष्टा करना तो दूर रहा उसकी जगह तू खुद अपने हाथ से मक्खन लेकर खा गया सुनकर वह भय से सिकुड़ गया था फिर कभी उसने वैसा नहीं किया राखाल के मन में उस समय बालक की तरह ईर्ष्या का भाव था उसके अतिरिक्त मैं और किसी को प्यार करूँ वह उसे सह नहीं सकता था अभिमान वह एकदम अप्रसन्न हो जाता था इससे कभी कभी मुझे उसके लिए भय होता था क्योंकि माँ श्री जगदम्बा जिन्हें मेरे पास ला रही है उन पर ईर्ष्या का भाव रखने से संभवतः उसका अकल्याण होगा यहाँ आने के लगभग तीन साल बाद राखाल का शरीर अस्वस्थ हो गया इसलिए वह बलराम के साथ वृंदा बन गया था इसके कुछ पहले मैंने भावावस्था में देखा था मानो उसे माँ यहाँ से हटा दे रही है उस समय व्याकुल होकर मैंने प्रार्थना की थी माँ वह राखाल बालक है कुछ नहीं समझता इस कारण कभी-कभी अभिमान करता है यदि अपने काम के लिए उसे यहाँ से कुछ दिनों तक हटा रखना आवश्यक हो तो किसी अच्छी जगह उसे आनंद से रखना उसके थोड़े ही दिनों बाद वह वृंदावन चला गया वृंदावन रहते समय उसकी बीमारी की बात सुनकर मैं कितने सोच में पड़ गया था कह नहीं सकता क्योंकि इससे पहले मां ने दिखाया था राखाल यथार्थ में ही व्रजधाम का राखाल गोप बालक है जहां से जिसने आकर शरीर धारण किया है वहां जाने पर प्रायः देखा जाता है कि पूर्व वृत्तांत का स्मरण होने पर वह शरीर छोड़ देता है इस कारण मुझे डर हुआ था कि वृंदावन में राखाल कहीं शरीर छोड़ न दे उस समय मैं माँ के निकट व्याकुल होकर प्रार्थना करता था और माँ भी मुझे अभयधान देकर आश्वस्त करती थी इस प्रकार राखाल के संबंध में माँ ने बहुत कुछ दिखाया था पर उन सब बातों को बताने का निषेध है इस रीति से श्री कृष्ण देव ने अपने प्रथम बालक भक्त के संबंध में समय समय पर न जाने कितनी ही बातें कही थी माँ ने उनके संबंध में श्री कृष्ण देव को जो कुछ दिखाया था वह अक्षरश सफल हुआ था वह बालक आयु वृद्धि के साथ साथ धीर गंभीर साधक रूप में परिणित होकर ईश्वर के लिए संसार त्याग कर श्री रामकृष्ण संघ के शिष्य स्थान का अधिकारी हुआ था श्रीमद ब्रह्मानंद स्वामी के दक्षिणेश्वर में प्रथम आगमन के तीन चार मास के बाद ही पूज्यपा स्वामी विवेकानंद जी श्री रामकृष्ण देव के पास आए थे अब हम उन्हीं के बाद पाठकों को बतलाएंगे